राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के, केंद्रिय शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तुत है, बाल कारेक्रमों की श्रिंखला, रंगोली. रंगोली में आज सुनते हैं कारेक्रम, जै जै भारत देश। अरे आओ, आओ नेहा बेटी यहीं आ जाओ बगीचे में अच्छा दादाजी हां <laughs> अब बताओ क्या बात है आज बड़ी खुश नजर आ रही हो हां दादाजी मैंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक कविता लिखी है अरे वाह हमारी बेटी ने कविता लिखी है हम <laughs> हमें भी तो सुनाओ बेटी वही तो सुनाने आई हूं अच्छा तू सुनाओ सुनाओ जल्दी अच्छा सुनाती हूं हम आजाद जिनके बलिदानों से हुआ देश का चमन आजाद जिनके बलिदानों से हुआ देश का चमन उन शहीदों को सदा करते रहेंगे हम नमन करते रहेंगे हम नमन करते रहेंगे हम नमन करते रहेंगे हुँ, हम हुँ, नमन हुँ, हुँ। करते रहेंगे हम नमन वाह वा, वा। <laughs> बहुत सुंदर कविता लिखी है देखो बेटी नेहा हुँ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और और, और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ मुझे पता है दादाजी हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बना था बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक मेरी बिटिया <laughs> नमस्ते हरि बाबू नमस्ते नमस्ते नमस्ते डाकिए चाचा जीती रहो नेहा बेटी जीती रहो कोई चिट्ठी है हमारी अरे वही तो देने आया हूं यह लिफाफा है यह लीजिए अरे यह यह तो यह तो मेरे कार्यालय से आया है क्या संसद भवन से हां हमें पता है हरि बाबू संसद भवन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है बिल्कुल ठीक कहते हो भैया लेकिन दादा जी हुँ? अब तो आप संसद भवन में काम नहीं करते हां वो लेकिन क्यों अरे <laughs> भाई सेवा निवृत्त जो हो गया हूं फिर ये लिफाफा भाई ये निमंत्रण पत्र आया है ओहो <laughs> दादा जी मैं भी चलूंगी आपके साथ <laughs> हां भाई तुम भी चलना हां हां बिटिया रानी जरूर जाना अब हम भी चलें बहुत चिट्ठियां बांटनी है <laughs> नमस्ते डाकिया चाचा नमस्ते नेहा बेटी दादाजी बोलो बेटा आप संसद भवन में जाएंगे हम्म सभाए हुआ तो जरूर जाएंगे आ, क्यों आ, वो वो मैंने पढ़ा है कि संसद भवन के दो सदन होते हैं हम्म लोकसभा और राज्यसभा मैं आपके साथ चलूंगी तो वो भी देख लूंगी अच्छा अच्छा ये बात है और वहां जाकर क्या करोगी आ, मैं गिनूंगी क्या गिनोगी मैं जानती हूं लोकसभा में चुनकर आए प्रतिनिधियों की संख्या 545 होती है हम्म बस उन्हें गिनूंगी अच्छा अच्छा संसद सदस्यों की संख्या गिनोगी दादाजी इसमें हंसने की क्या बात है मुझे पता है संसद सदस्यों को सांसद भी कहते हैं अरे वाह मेरी बिटिया तो बहुत कुछ जानती है हूं <laughs> अच्छा तो बताओ राज्यसभा में कितने सांसद होते हैं राज्यसभा में 12 अरे नहीं बेटा बात है सदस्य तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 तक हो सकती है अच्छा हां एक बात और वो क्या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है अच्छा अब समझी हम्म राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं बिल्कुल ठीक दादाजी हम इतने सारे सदस्य संसद में क्या काम करते हैं बेटी नेहा संसद का प्रमुख काम देश के लिए कानून बनाना है अच्छा इसके लिए विधेयक प्रस्तुत करना हम कानून में संशोधन करना हम बजट पारित करना हां ऐसे सभी काम संसद के दोनों सदनों में किए जाते हैं अच्छा दादा जी हु? मुझे पता है राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है शाबाश बेटी शाबाश राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है दादाजी ये क्या हो रहा है अरे अगले महीने चुनाव है ना उसी के लिए लोग नारे लगा रहे हैं अच्छा दीनदयाल को वोट दो वोट दो भाई वोट दो दीनदयाल को, दीन को वोट दो वोट दो भाई वोट दो दादाजी इस बार मैं भी चुनाव में वोट दूंगी <laughs> <laughs> मेरी नया बेटी वोट देगी दादाजी बेटी मतदान के लिए कम से कम 18 साल की आयु का होना जरूरी है अच्छा आ, और दादाजी चुनाव लड़ने के लिए हम्म चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल की आयु का होना जरूरी है अच्छा आप समझी मैं दादाजी हम्म कि बड़े लोग ही चुनाव क्यों लड़ते हैं <laughs> ठीक कह रही हो बेटी अब देखो जैसे ये दीनदयाल जी लड़ रहे हैं चुनाव हां अब ये जीतकर सरकार बनाएंगे नहीं बेटी संसद में जिस दल का बहुमत होता है ना वही सरकार बनाता है अच्छा इसे सत्ता दल कहते हैं और दादाजी बाकी दल दूसरा बड़ा दल विपक्षी दल कहलाता है जिसके नेता को मंत्री पद का दर्जा मिलता है समझ गई ना बेटी हां दादाजी इसके अलावा जो और दल होते हैं वे सब भी विपक्ष में ही आते हैं अच्छा अरे हां दादा जी हुँ? मुझे यह भी पता है हुँ? कि सत्ता दल 5 साल के लिए सरकार बनाता है है आ, ना हां बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक संसद का एक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है हम्म और हां किन्हीं कारणों से संसद बीच में भी भंग की जा सकती है अच्छा हां अगर ऐसा हो जाए तो तो मध्य अवधि चुनाव होते हैं यानी 5 साल की अवधि के बीच में ही दोबारा चुनाव होना अच्छा आप समझ में आया <laughs> दादा जी हां बेटी बोल मैंने इस विषय पर भी एक कविता लिखी है अच्छा तो सुनाना जल्दी से ठीक <laughs> है सुनाती हूं सारे देश से नेता चुनकर राजधानी दिल्ली में आते संसद भवन में जाकर वो तो शासन का सब कार्य चलाते 26 जनवरी 1950 में बना हमारा संविधान संविधान का करेंगे पालन जय जय भारत देश महान जय जय भारत देश महान जय जय भारत देश महान जय जय भारत, भारत देश महान बच्चों अब एक अनुरोध अपने अध्यापक की सहायता से मालूम करो कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है जैसे बजट पारित करना मनोनीत करना विधेयक प्रस्तुत करना, साथ ही ये भी मालुम करो कि राजी सभा का एक कारेकाल कितने वर्ष का होता है, तथा राजी सभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयू का होना जरूरी है. जै जै भारत देश, अभी आप सुन रहे थे, रंगोली के अंतर्गत यह कार्यक्रम परियोजना समन्वय प्रभुदयाल खट्टर विषय संयोजन डॉ सुरेश पांडे विषय मार्गदर्शन डॉ सत्यप्रकाश बान्याल विषय परामर्श डॉ अनूप राजपूत और डॉ अमरेंद्र बेहरा आलेख सदनलाल मेहता कलाकार जैमिनी कुमार राजेश आहूजा और नेहा ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाव दयाल चतुर्वेदी और रिज्वाना अश्रफ तथा मिर्मान एवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन।